ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद के चतुर्थ अधिकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं इस अधिकरण के दो वर्णकों में से द्वितीय वर्णक का विचार हो रहा है द्वितीय वर्णक में वृत्तिकार के मत का भगवान भाष्यकार निराकरण कर रहे हैं वृत्तिकार का कथन है उपनिषेद ब्रह्म का कार्यान्वित रूपेण प्रतिपादन करके ब्रह्म में प्रमाण है तृतीय अधिकरण के द्वितीय वर्णक में सिद्धांत के रूप से बताया गया कि ब्रह्म स्वतंत्र रूप से शास्त्र प्रमाणक है तो का कार्यान्वित रूपेन उपनिषद ब्रह्म का प्रतिपादन करके ब्रह्म में प्रमाण बनती है यह मानना कार्य अन्वित स्वतंत्र ब्रह्म में उपनिषद प्रमाण है इस सिद्धांत से विपरीत है विरुद्ध है इसलिए वृत्तिकार के मत में जो सिद्धांत के साथ विरोधी अंश है उसका निराकरण सिद्धांति कर रहे हैं ब्रह्म प्रमाणक ब्रह्म उपनिषद प्रमाणक है इतने अंश में तो कोई विरोध नहीं है लेकिन उपनिषद प्रतिपाद्य ब्रह्म मानस क्रिया रूप उपासना विषय तया प्रतिपाद्य है यह वेदांत सिद्धांत विपरीत मानना है उसका खंडन किया जा रहा है क्योंकि ये कहा गया कि उपनिषदों में जो भी विद्यार्थक विध्यर्थक पद घटित वाक्य दिखते हैं आत्मा बारे द्रष्टव्य या उपासित उपासितव्य और तद इत्यादि उपासित इत्यादि ये सब ये वाक्य आ, इन वाक्यों में प्रयुक्त विद्यार्थक जो पद हैं वे उसके तरह अपना विधि रूप अर्थ बताने में असफल होते हैं जैसे पत्थर को काटने के लिए तीक्ष्ण वस्त्रा पत्थर पर चलाते हैं तो उस तरह ही कुंठित हो जाता है पत्थर को काटने में समर्थ नहीं होता सफल नहीं होता ऐसे तो फिर कहा कि उपनिषदों में विद्यार्थक जो वाक्य हैं, उनका क्या प्रयोजन है प्रवृत्ति निवृत्ति उत्पन्न नहीं करेंगे तो तो ये कहा गया कि जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है कार्यक्रम संघात की और उस प्रवृत्ति का विषय जो शब्द आदि उनसे विमुख करना ये वेदांतगत विधि छाया वाक्यों का उपयोग है फल है उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा गया कि जो भ्रांति से आहिक या पारलौकिक विषयों में आत्यंतिक पुरुषार्थ साधनत्व देखता है लेकिन अनेक प्रकार के विषयों के संग्रह से भी नहीं प्राप्त कर पाता आत्यंतिक पुरुषार्थ तो वहां फिर वो आ, हो जाता है स्वाभाविक जो कार्यक्रम संघात की प्रवृत्ति के विषय शब्दादि उनसे विमुख और क्योंकि ये विधि छाया वाक्य जो है आत्मज्ञान की प्रशंसा करते हैं और प्रशंसा द्वारा उसे आत्मज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण में प्रतिबंधक जो शब्दादि विषयों के प्रति प्रवृत्ति है उससे विमुख करते हैं और प्रत्येक आत्मस्रोतस्तया प्रवृत्त करते हैं का अर्थ है वह स्रोत शब्द का अर्थ है चित्तवृत्ति प्रवाह और उन चित्तवृत्तियों का प्रवाह अभी तक तो था अनात्मा शब्दादि विषय वो छूटता है और प्रत्येक आत्मा चित्तवृत्ति का जो प्रवाह है उसका विषय बनता है तो इस प्रकार ज्ञान के साधन श्रवणादि में प्रवृत्त कर, कर, करते हैं यह विधि छाया वाक्य और उपनिषद फिर श्रवण में प्रवृत्त हुआ जो व्यक्ति है उसे करते हैं अहे अनुपाधे जो आत्मवस्तु उसका उपदेश विषयों से विमुख हुआ अंतर्मुख हुआ जो जिज्ञासु वह उपनिषदों का विचार करता है तो उसे उपनिषदों का तात्पर्य विषयभूत भूत जो हे उपादे भाव रहित ब्रह्मात्म वस्तु है वह गृहित होती है उसका बोध होता है और उसका बोध होते ही बोध मैं के रूप में होगा अन्पादे ब्रह्म मय हूं इस रूप में तो ये ज्ञान मात्र क्या करता है कि जो आवरण है स्वरूप विषयक अज्ञान रूप और अध्यास रूप उसे निवृत्त करता है उपनिषद वाक्य विचार जनित तत्वमशादि उपनिषद वाक्य हैं, उनके विचार से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक ज्ञान वह स्वरूप विषयक अज्ञान जो अध्यास का कारण है उसे निवृत्त करके अध्यास की अत्यंतिक निवृत्ति करता है और यह अध्यास ही समस्त अनर्थ का हेतु है और समस्त अनर्थ के हेतु अध्यास की अत्यंतिक निवृत्ति हो गई तो समर्थ अनर्थ की अत्यंतिक निवृत्ति रूप जो प्रयोजन है वह प्रयोजन वेदांत विचार जनित ज्ञान मात्र से सिद्ध हो रहा इसलिए वेदांत वाक्य विधि रूप न मानने पर भी सफल है निरर्थक नहीं है निष्फल नहीं है इस अभिप्राय से यह कहा गया कि तस्य आत्म आत्मान्वेषण प्रवृत्तस्य अहेयम् अनुपादेय आत्मतत्व उपदिष्यते और फिर क्या होता है तो इदम सर्वं यदय आत्मा इत्यादि वाक्यों का विचार संभवत बाकी है तो इन वाक्यों के द्वारा वो अहेय अनुपाधेय आत्मवस्तु को बताया जाता है वो कुछ वाक्य बताए जा रहे हैं द्वैत मात्र का बाध करके अद्वैत आत्म वस्तु का उपदेश करने वाले उपनिषद वाक्यदम इद, इद, सर्व यद अयम आत्मा तो इस वाक्य में चार सर्वनाम है इदम सर्वम यत और अयम् इसमें से जो तीन सर्वनाम नाम है यत इद, इद, इदम और सर्वम ये परामर्शक हैं अनात्मा दृश्य प्रकृति तथा प्राकृत जगत के तो यदम इद, सर्वम सर्व शब्द से कार्य कारणात्मक जगत लेना है इदम शब्द से प्रत्यक्षादि प्रमाणों से गृहित होने वाला प्रत्यक्षादि प्रमाणों का विषय और यथ का अर्थ है प्रसिद्ध तो प्रसिद्ध जो प्रत्यक्षादि प्रमाण से गृहित होने वाला कार्य कारणात्मक जगत है प्रकृति तथा प्राकृत वस्तु है दृश्य वह अयम आत्मा वो आत्मस्वरूप ही है तो श्रुति जानती है आत्मा को छोड़कर के दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तो भी अन्य वस्तु का द्वैत प्रपंच का परामर्शक यद इदम सर्वं शब्द प्रयोग करके एक प्रकार से अनुवाद कर रही, हैं, जिसे रही हैं है जिसे समझा रही है श्रुति वह भ्रांत है अध्याशवन पुरुष है उसे अविद्या अवस्था में प्रकृति और प्राकृत जगत ही दिख रहा है सत्य रूप से तो उसके अध्यास से सिद्ध जो कार्य कारणात्मक द्वैत है उसका अनुवाद अधिकारी जो जिज्ञासु है वेदांत का और उस उसके भ्रांति से सिद्ध कार्य कार्यकारणात्मक द्वैत का अनुवाद करने के लिए श्रुति ने यद इदम सर्वम इन शब्दों का प्रयोग किया है जैसे रस्सी को जानने वाला विवेकी पुरुष को सर्प दिखता नहीं है वो मंदअंधकार में भी रस्सी ही देखता है उसकी दृष्टि में सर्प ही नहीं तो भी भ्रांति से रस्सी को सर्प देखने वाले मित्र को समझाने के लिए उसके भ्रांति सिद्ध सर्प का अनुवाद करता है योयम सर्प सा रज्जु ऐसा जो तुम्हारे सामने सर्प है वह वस्तुतः रज्जु है सर्प नहीं है रज्जु है वह सर्प ही रज्जु है रज्जू को ही तुम सर्प देख रहे हो ऐसा समझाता है ऐसा श्रुति बता रही है कि यद इदम सर्वम कि जो तुम्हें प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सर्व शब्दित कार्य कारणात्मक द्वे दिख रहा है सारा वह अयम आत्मा वो आत्मा ही है सर्प रसी ही है ऐसा समझाने के तो तो अध्यस्त का बाध करके अध्यस्त का बाध करके श्रुति अद्वैत आत्मा का ज्ञापन कर रही है तो यह श्रुति अनुपाधेय और अहेय आत्मस्वरूप का अपने अधिकारी को उपदेश करके मैं के रूप में अनुभव करा रही है और जिसे इस श्रुति वाक्य से अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध होगा वह फिर विधि निषेध का अपने आप को अधिकारी नहीं समझेगा किसी विधि का नियोज्य या किसी निषेध का निवर्त्य अपने आप को नहीं समझेगा कि ये विधि मुझे इस इष्ट साधन में प्रवृत्त कर रहा है यह निषेध वाक्य मुझे इस अनिष्ट साधन से व्यावृत्त कर रहा है हटा रहा है निवृत्त होने के लिए कह रहा है ऐसा उसे बोध नहीं रहेगा और जो अपने आप को कर्ता भोक्ता समझेगा वही विधि निषेध का अधिकारी होगा श्रुति सारे जगत का बात करके जगत के अधिष्ठान स्वरूप तुम होकर के कह रही है और उस जगत मात्र के अधिष्ठान स्वरूप मैं हूं ऐसा करामलक अनुभव करने वाला जो होगा उसे कोई भी विधि या निषेध प्रवर्तक या निवर्तक नहीं बनेंगे उसके उसके अंदर अपना प्रवर्तित्व और निवर्तित्व नहीं देखेंगे कि हम हमसे हम, हम प्रवृत्त हो सकता है या निवृत्त हो सकता है हमारा शासन मान सकता है ऐसा नहीं देखेंगे विधि निषेध तो इस वाक्य से अहे अनुपादे आत्म को बताया जा रहा है ऐसे और भी आत्म वाक्य बताया जा रहा है कि यत्र तु अस्य सर्व आत्मय अभूत तत् केन न कम पशेत कम, कम विजानियात और विज्ञातरम अरे केन नीजानियात <coughs> ये जो बृहदारण्य वाक्य है यह भी यही बता रहा है कि यत्र याने ज्ञान अवस्था में तू शब्द है अज्ञान यानी अवस्था का विद्या अवस्था में वैलक्षण्य बोधक तो यत्र यू इसमें जो तू है यह यत्र शब्द से ग्राह्य विद्या अवस्था में अविद्या अवस्था के वैलक्षण्य को बताता है, विलक्षणता को बताता है तो अस्य अस्व आत्म अभूत तो विद्या अवस्था में अस्य यानी अस्तु उपनिषद विचार जनित अहम ब्रह्मास्मि ऐसा बोध जिसको हुआ है उसे अश्य शब्द से लेना उसे उसके दृष्टि में तो क्या हुआ तो सर्वम आत्म व अभूत तो उसके लिए प्रकृति तथा प्राकृत जगत यानी द्वैत मात्र बाधित हो जाएगा तो जैसे रस्सी के अज्ञान से भास्मान सर्पादी विकल्प रस्सी का यथार्थ ज्ञान जिसको होता है उसके लिए बाधित हो जाते हैं वह सर्पादी विकल्पों को न देख करके उनके अधिष्ठान रस्सी मात्र को ही देखता है अभी तक भ्रांति से प्रतीयमान सर्पादी वस्तुतः रस्सी है ऐसा जानता है निश्चय करता है ऐसे ही यत्रतु यानी विद्या अवस्था में अस्य विदुषम आत्मव अभूत सर्व शब्द से ग्राह्य आत्म स्वरूप के अज्ञान अज्ञानवशात अध्यस्त जो जगत था वह आत्मवभूत अधिष्ठान स्वरूप ही हो गया तो तत् तस्याम अवस्थायाम उस विद्या अवस्था में के न तो किस प्रमाण विशेष से कौन सा प्रमे विशेष और कौन प्रमाता विशेष जानेगा का अर्थ है प्रमाता प्रमाण प्रमेय, ये जो त्रिपुटी है जिस अज्ञान के कारण भास रही थी वह अज्ञान ही नहीं रहा तो त्रिपुटी भी बाधित हो गई याक्षेप किया जा रहा है, प्रमाता प्रमाण प्रमे रूप त्रिपुटी का केनकम न कम विजानियात तो किस साधन विशेष से किस वेद्य विशेष को कौन वेदिता विशेष जानेगा तो वेद वे, वेदिता वेद्य और वेदन ये त्रिपुटी ही नहीं रही तो मात्र एक सर्वसाक्षी स्वयं प्रकाश ब्रह्म है आत्मा है तो उसे कहते हैं विज्ञातारम अरे के नीजानियात तो सबको जानने वाला क्षेत्रमात्र का अवभासक जो क्षेत्रज्ञ है उस क्षेत्रज्ञ को किससे जाना जाएगा किसी से भी नहीं जाना जा सकता वह तो ज्ञाता है ना विज्ञाता है और वह विज्ञाता का भी यदि कोई न कोई ज्ञाता विशेष होगा तो वह विज्ञ बनेगा फिर विज्ञाता ही नहीं रहेगा तो घटा दी जाने जा रहे हैं तो विज्ञ है विज्ञाता नहीं है ऐसे विज्ञाता भी जाना जाएगा यदि तो विज्ञ कोटि में आएगा इसलिए विज्ञाता स्वयं प्रकाश है वो वेद्य नहीं है किसी अन्य से नहीं जाना जाता अयम आत्मा ब्रह्म ये जो शोधित तम तो अर्थ है वही ब्रह्म है यानी शोधित तो तदर्थ है दोनों का एकत्व है भेद है इत्यादि भी इनसे ये निश्चित होता है आगे हैं इन श्रुतियों का तात्पर्य बोधक टीका वाक्य और भी एक भाष्य में वाक्य इसको पहले देखे फिर टीका को देखते हैं यदपि अकर्तव्य हानाय उपादानाय इति प्रधानम आत्मज्ञानम हालाय उपादा नभ्युपगम्यते कि अकर्तव्य प्रधान जो आत्मज्ञान है वह न तो किसी के त्याग में प्रवृत्त करेगा किसी का हान करने के लिए यानी भी नहीं होगा और उपादानाय यानी प्रवृत्ति भी उत्पन्न नहीं कर पाएगा और प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयोजनक ही तो शास्त्र है ऐसा पहले पूर्व पक्षी ने कहा था शा, सफल शास्त्र वही है जो प्रवृत्ति उत्पन्न करले या निवृत्ति उत्पन्न करले और जो प्रवृत्ति निवृत्ति उत्पादक नहीं है अपने अधिकारी में वह निष्फल है और आत्मा यदि वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा यदि अकर्तव्य प्रधान है कर्थ है कर्तव्य शेष नहीं है स्वयं क्रिया रूप तो नहीं है और क्रियांग भी नहीं होगा कर्तव्य अशेष रहेगा तो तटस्थ आत्म स्वरूप हो जाएगा और उसी का मात्र उपनिषदों से ज्ञान होगा तो वह ज्ञान उपनिषद विचारक में न तो प्रवृत्ति उत्पन्न कर पाएगा न तो निवृत्ति उत्पन्न कर पाएगा उपनिषद जनित ज्ञान जिसको होगा वह न किसी के हान में प्रवृत्त होगा न किसी के उपादान में प्रवृत्त होगा तो ऐसा अहे अनुपादे वस्तु का ज्ञान कराने वाला शास्त्र निष्फल हो जाएगा तो कहते हैं निष्फल तो नहीं है अनर्थ की निवृत्ति यही तो फल है निरतिशय आनंद की अभिव्यक्ति यही तो फल है वह फल उपनिषदों से अहे अनुपादे ब्रह्म वस्तु का मैं के रूप में ज्ञान होने मात्र से ही सिद्ध होता है अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति और निरति से आनंद की प्राप्ति ये मुख्य प्रयोजन है प्रवृत्ति भी क्यों करनी है निवृत्ति भी क्यों करनी है तो उसका तो मुख्य उद्देश्य है हर एक प्राणी का अभिलषित है अनर्थ की आत्यंतिक निवृत्ति निरति से आनंद की अभिव्यक्ति तो निरति से आनंद तो स्वरूप ही है वो तो प्राप्त ही है केवल जो दुखाले हैं, शरीरादि, उनमें तादात में अभिमान करने के कारण अपने आप को दुखी सा समझ रहा है दुखी न होता हुआ भी और उसका कारण है अध्यास और उस अध्यास का हान ज्ञान मात्र से यदि हो जाए तो अनुष्ठान की क्या जरूरत है तो उपनिषद जनित ज्ञान मात्र से ही अध्यास जो समर्थ अन, समस्त अनर्थ का हेतु है निवृत्त हो जाता है उपनिषद जनित ज्ञान मात्र से तो अत्यंतिक अनर्थ हानि ये प्रयोजन सिद्ध हुआ और ये अध्यास के निवृत्त होने पर निरति से आनंद स्वरूप आत्मा होने कारण वो स्वयं ही उस रूप से अभिव्यक्त होता है तो ये मुख्य प्रयोजन तो ज्ञान मात्र से ही सिद्ध हो रहा है इसलिए निष्प्रयोजन तो शास्त्र नहीं है लेकिन अकर्तव्य प्रधान है ये वैसा ही हम स्वीकार करते हैं इसे कह रहे हैं कि यद्य अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञानम हानाय उपादानय व नवती इति ऐसा जो कहा था कहते तथे व्युपगम्य थे वह उपनिषद जनित वस्तु का ज्ञान हान या उपादान में प्रवृत्त करने वाला नहीं होगा ये स्वीकार करना हमारे लिए बड़ी महत्ता की बात है ये आगे कह रहे हैं कि अलंकारो ही अलंकारो ही अयमअस्मा यद ब्रह्मात्मावगत सत्याता हानि कृतकृत्यता कहते ये तो हमारा बहुत बड़ा भूषण है क्या कि आत्मा आत्मागत सत्याषद प्रतिपादित आत्मवस्तु का अनुभव होने पर समस्त कर्तव्यों की हानि हो जाए कोई भी कर्तव्य शेष न रहे कृतकृत्य हो जाए और ये जो है हमारे लिए तो भूषण है इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं टीकाकर इस इतने का भाव बताते हैं अद्वितीय इससे पहले तक का तो हो गया है ना अन्वेषणम ज्ञानम तस्ती इस प्रतीक के बाद में अन्वेषणम शब्द का अर्थ बता दिया था ज्ञानम और यद इदम सर्व इदम सर्वम यदयम आत्मा का भी अर्थ हो गया था यद इदम जगत तत् सर्व आत्म अनात्मबोधन अनात्म, अनात्म बाधे न आत्मा बोध्य थे यदिदम ये, ये सर्वम यदय आत्मा का अर्थ बता दिया आगे कहते हैं कि अद्वितीय अदृश्य आत्मबोधे विधि तपस्वी दैतवनोपजीवन क्व इति भाव कहते हैं अद्वितीय अदृश्य आत्मबोध हो जाने पर जो विधिरूप तपस्वी है इसका इसकी झोपड़ी कुटिया ही उजड़ जाती है तो फिर कहा रहेगा वो विधिरूप तपस्वी तो विधिरूप तपस्वी की कुटिया कहाँ पर होती है तपस्वी लोग तो जंगल में रहते हैं ना? तो कहते हैं ये विधि रूप जो तपस्वी है विधि निषेध रूप तपस्वी उसकी कुटिया है पर्ण कुटिया द्वैत वन में मेंरो द्वैत वन को आग लग गई और सारा का सारा वन ही जल गया ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मानम तमाहु पंडितम बुधा गीता कहती है तो तत्वशादी वाक्यों से उत्पन्न हुआ अहम ब्रह्मास्मि यही एक ज्ञान रूप अग्नि है और इस ज्ञान रूप अग्नि में अग्नि ने द्वैत वन को जड़ सहित जला दिया तो विधि रूप तपस्वी की कुटिया द्वैत वन में थी वो भी जल गई अवद्वैत वन ही नहीं रहा तो विधि रूप तपस्वी कहां रह पाएगा अद्वैत ज्ञानी के पास मतलब तो विधि का कोई अवसर ही नहीं है अवकाश ही नहीं है ये अभिप्राय है उपनिषद विचार से जनित अहम ब्रह्मास्मि ऐसा अद्वैत बोध होने पर अद्वैत बोधवान के लिए विधि निषेध का कोई अवकाश नहीं रहता ये अभिप्राय इन वाक्यों का है तो इसलिए रूपक बना करके टीकाकार ने कहा अद्वितीय अदृश्य आत्मबोधे विधि तपस्वी द्वैत वनोपजीवन तो द्वैत रूपी वन में निवास करने वाला उपजीवन यानी द्वैत रूपी वन जिसका उपजीवन है यानी आश्रय है वह आश्रय ही नहीं रहा तो उसके आश्रित रहने वाला विधि कहाँ रह पाएगा को अब कहते हैं यानी अभी तक के शब्दों से बताया गया कि उपनिषद जनित ज्ञान वान का कोई कर्तव्य नहीं रहता वह कृतकृत्य हो जाता है इस अर्थ में प्रमाण कोई न कोई होना चाहिए ना तो प्रमाण बताया जा रहा है तथा इत्यादि से इसका उत्तरण है टीका में कि आत्मज्ञानीन कर्तव्या भावे मानम आह तथा चेति आत्मज्ञानी का कोई कर्तव्य नहीं रहता इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण है तथा इत्यादि से बताया जा रहा है श्रुति अस्मिति आत्मा चेद्जानीयादय अस्मी पुरुष किय इति तो श्रुति कह रही है ये जो पुरुष हैं अयम अय स्वयं परमानंद श्रुति कार्थ कर रहे हैं टीकाकार टीका को देखिए तो श्रुतिस्थ अयम शब्द का अर्थ कर दिया स्वयं परमानंद परमात्मा अहम इति यदि कच्चि पुरुषः आत्मान जानीयात है यदि मनुष्य में से कोई एक एखाद मनुष्य यदि से आनंद स्वरूप परमात्मा मैं हूँ ऐसा अपने आप को जाने तो तदा किम फलम इच्छन कश्य वा भोक्तु प्रीत शरीरम तप्यमानम अनु संजरे तप्यत आत्मज्ञान का फल बताया जा रहा है कर्तव्या निरतिशय तृप्ति जो अतृप्त हैं वही जिस विषय को अतृप्ति हैं उस विषय को पाने के लिए प्रवृत्त होता है और जिसके कारण अत, अ, दुख है उसे हटाने के लिए प्रवृत्त होता लेकिन ये तो है लेकिन यह तो नित्य तृप्त है इसलिए इसमें प्रवृत्ति निवृत्ति नहीं होगी ये उसका फल बताया जा रहा है आ, कि इच्छन कश्य काम आये इत्यादि उत्तरार्ध से उत्तरा इसलिए कहा कि तदा यानि आत्मज्ञान होने पर किम फलम इच्छन किम शब्दाक्षेपार्थ है कौन से फल विशेष की आकांक्षा करके निरति से आनंद स्वरूप स्वयं मैं हूं ऐसा अनुभव करने वाले को कौन से फल विशेष की कामना होगी अर्थ है किसी की कामना नहीं होगी तो जब किसी फल की कामना है ही नहीं तो फिर वो साधन में प्रवृत्त कैसे होगा कहते है कश्यवा भोगतु प्रत भले अपने लिए नहीं इच्छा है तो दूसरों की इच्छा पूर्ण करने के लिए कहते उसका कोई दूसरा प्रेमास्पद हो भोक्ता तो उसकी इच्छा पूर्ति के लिए प्रयत्न कर सकता है तो कहते हैं वा व भोगतु तो उसे तो आत्मा को छोड़ करके और दूसरा कोई रहा ही नहीं तो कौन से भोक्ता विशेष की प्रीति के लिए तप्यमानम शरीरम अनु तप्यता संजरित का अर्थ कर दिया तप्य अनु का बाद में तो तप्यमान शरीर है, दुखी होता हुआ जो शरीर है दुख भोगने वाला जो शरीर है त्रिविध ताप से संतप्त होने वाला जो शरीर है आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक दुखों से दुखी होने वाले शरीर के पीछे स्वयं भी दुखी हो, हो जाए ऐसा कौन ज्ञानी है अर्थ है ज्ञानी को शरीर के दुखों से दुख नहीं होता शरीर के दुखों से दुखी ज्ञानी नहीं होता है भोक्त्री द्वैता द्वैताभाव क्यों ऐसा होता है तो आत्मज्ञान से अद्वैत आत्मबोध से भोक्तृग्य द्वैत का अभाव होने से कृतकृत्य इति अभिप्राय वह कृतकृत्य होता है कौन आत्मज्ञानी उसका कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता कोई इच्छा ही नहीं रहती इच्छा ही प्रवर्तक या वर्तक होती है इसके अंदर की सारी इच्छाएं समाप्त हो गई आत्मानं चेत बिजानिया इसमें जो चेत शब्द है इसका प्रयोजन बता रहे हैं ज्ञान दौर्लभ्यार्थ चेत शब्द चेत श्रुतिस्थ चेत शब्द बता रहा है कि समस्त आकांक्षाओं का निराकरण करने वाला आत्मज्ञान सुलभ नहीं है बड़ा दुर्लभ है सहसा नहीं होता तो आत्मज्ञान की दुर्लभता को बताता है चेत शब्द बृहदारण्य श्रुति वाक्य बता करके गीता का भी एक वाक्य बताते हैं भाष्य में एतद् तद बुद्धवा बुद्धिमान सिया कृतकृत्यश्च भारत हे भारत अर्जुन को संबोधित करके भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि एतद बुद्धवा इसमें क्वा प्रत्यय है अर्थ में बोधन में हेतुता बताई जा रही है ज्ञान में किसकी कृतकृत्यता की बुद्धिमत्ता की और एक शब्द बोध के विषय को बताता है बोध से लेना अहम ब्रह्मस्मित का वृत्ति साक्षात्कारात्मक प्रमा ये बोध है और उसका विषय कौन है तो एक क्षर अक्षर से अतीत पुरुषोत्तम वह आत्मा का परमार्थिक स्वरूप है तो जो आत्मा का अति गुह्य पुरुषोत्तम स्वरूप है उस पुरुषोत्तम स्वरूप को बुधवा मैं के रूप में करामलक अनुभव करके और जिसको अनुभव हुआ उसे भगवान कह रहे हैं मनुष्यों में वह सबसे बुद्धिमान मनुष्य है क्योंकि मनुष्य यौनि का निर्वाण भगवान ने जिस उद्देश्य से किया है उसने वह उद्देश्य पूरा किया मानव योनि में आकर के ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेव भगवान को उसने बहुत प्रसन्न कर लिया आनंदित कर लिया उस मनुष्य से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं बहुत आह्लादित हो जाते हैं किसी के अनेक पुत्र हैं उसमें से पिता जो चाहता है वही हमेशा करने वाला जो पुत्र होता है उससे पिता को बड़ा संतोष होता है ना, संतुष्ट रहता है पिता ऐसे सबके पिताजो परमात्मा हैं उन्होंने जिसके लिए मनुष्य शरीर बनाया ब्रह्म ज्ञान के लिए और वो बुद्धि भी ब्रह्म ज्ञान धारण करने योग्य मनुष्य में दी वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो भगवान संतुष्ट होते और संतुष्ट होकर के उस कह रहे हैं कि वो सबसे बुद्धिमान मनुष्य है और कृतकृत्य क्रित अब उसका कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहा जो करना चाहिए था वो सब कुछ कर लिया उसने कृतानी कृत्यानि ये न सकृत कृत्य तो कृत्य कहते हैं कर्तव्य को वो सब कर लिए उसने आत्मज्ञानी ने अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहा तो ये जो गीता वचन है ये भी आत्मज्ञान से कृत कृत्यता बताता है आत्मज्ञानी का कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता करके बताता है तो गीतास्थ एत ईश्वरों नाम का अर्थ करते हैं टीकाकार एक तत्त यानी गुह्यतम तत्व और गुह्यतम तत्व है पुरुषोत्तम परमात्मा गीता वाक्यस्थ एतत् शब्द का अर्थ है गुह्यतम तत्व अब जो तस्मान प्रतिपत्ति विधि विषय तया ब्रह्मण समर्पणम ये जो वाक्य है ये है वृत्तिकार के मत का अभी तक जो निराकरण कर रहे थे उसका उपसंहार उपसंहार वाक्य का अवतरण लिखते हैं टीकाकार वृत्तिकार मत निराशम उपसंग वृत्तिकार के मत का जो निराश यानी निराकरण परिहार खंडन अभी तक किया गया उसका उपसंहार भिष्कार भगवान करते हैं कि तस्मात न प्रतिपत्ति विधि विषय तया ब्रह्मण समर्पणम प्रतिपत्ति विधि के विषय के रूप में उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म का समर्पण यानी ज्ञापन नहीं किया जा रहा है प्रतिपत्ति विधि यानी उपासना विषय तया ब्रह्म को उपनिषदे नहीं बताती हैं। वृत्तिकार का ही मानना था कि प्रतिपत्ति विधि विषय कया ब्रह्म को बताते हैं वेदांत सिद्धांतियों ने कहा कि प्रतिपत्ति विधि विषय के रूप में ब्रह्म को वेदांत नहीं बताता अब यहां तक वृत्तिकार का मत संपन्न हुआ बीच में जो वृत्तिकार ने कुछ मीमांसकों का भी वो कर दिया था ना अपने मत का समर्थन करने के लिए वाक्य बताए थे उन सब का अनुवाद करके निराकरण किया जाएगा आगे यहां तक वृत्तिकार के मत का निराकरण हुआ यद्यपि इत्यादि का विचार हम लोग कल करते हैं पूर्णमद पूर्णमदा पूर्णम पूर्णमिदं मुदच्य से